उस वक्त उनकी टीम ने खून से लिखे हुए इन शब्दों की काफी जांच की थी टीना की लाश की पोजीशन के हिसाब से और जिस फोर्स के साथ लिखा गया था उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि ये अक्षर लाश द्वारा ही लिखा गया था ओ, ये कैसे पता लगा विक्रांत ने चौंकते हुए कहा अरे मतलब अगर कोई जिंदा आदमी या कािल ने उन अक्षरों को लिखा होता तो उसके हाथ में ज्यादा फोर्स होता जबकि वो अक्षर लिखे गए है वो कम फोर्स के साथ लिखे गए और वो ऐसे किसी शख्स के हाथ से लिखे गए हैं जो कि लेट कर इसे लिखने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब वो टीना नहीं लिखा था। और दूसरी चीज अंतिम पॉइंट को थोड़ा जोर देकर लिखा गया है अनुमान है कि ठीक उसी वक्त टीना ने अपनी आखिरी सांस ली थी अच्छा तो उसने लिखा क्या था ये पता चला विक्रांत ने कहा सर उनके हिसाब से तो ये अंग्रेजी का वी लेटर है यानी कि विजय सेंगर का नाम लिखने की कोशिश की गई थी रितेश ने कहा सर मुझे तो लग रहा है कि ये विजय बहुत चरा आदमी है हम लोगो को इससे पूछताछ करनी चाहिए हम्म ऐसा करो थोड़ा विजय के बारे में और पता करने की कोशिश करो बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है विक्रांत ने कहा अच्छा तुम थोड़ा राघव को बोलो कि वो मेरे पास रोहन नेगी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाए ओके सर ठीक है रितेश ने जवाब दिया अच्छा सर आप इस टाइम कहाँ है तुम काम करो जो कहा है ज्यादा सवाल जवाब नहीं विक्रांत ने रितेश और फिर उसने तुरंत फोन रख दिया। इस वक्त विक्रांत रोहन नेगी रोहन नेगी के घर के लिए उम्मीद थी रोहन नेगी के घर से जरूर कुछ न कुछ क्लू मिल सकता था ऐसे में वो यहाँ पहुंच गया था लेकिन यहाँ आने से पहले उसने काफी होमवर्क भी किया हुआ था विक्रांत अच्छे से जानता था की इस वक्त रोहन जेल से भागा है ऐसे में आर्थर रोड जेल की पुलिस उसे ढूंढने के लिए निश्चित तौर पर रोहन के घर पर डेरा डाल के बैठी होगी जेल से रोहन के भाग जाने से उसके घर वाले भी काफी टेंशन में आ गए थे पुलिस लगातार रोहन के घर वालों से कर रही थी। विक्रांत भी रोहन के घर वालों ऐसी पूछताछ करना चाहता था लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी की कि उसे किडनेपिंग वाली बात भी सबसे छुपा रखनी थी ऐसे में अगर आर्थर रोड पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेटर्स को पता चल गया की रोहन नेगी का नाम किसी किडनेपिंग के के केस से भी कनेक्टेड है तो खबर आग की तरह फैल जाएगी और फिर विजय की बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी इसीलिए विक्रांत ने रोहन नेगी के घर में घुसने से पहले ब्यूरो चीफ मिताली को फोन करके उसके घर में जाने के लिए प्रॉपर रीजन तैयार करने के लिए कहा ताकि वो बिना किसी को शक हुए रोहन नेगी के घर में घुस इन्वेस्टिगेशन कर सके खैर जैसे विक्रांत ने अपनी इस समस्या के बारे में ब्यूरो चीफ मिताली को बताया उन्होंने तुरंत ही विक्रांत के लिए एक सीनियर डिटेक्टिव का आइडेंटिटी कार्ड बनवा दिया मिताली का पुलिस हेडक्वार्टर से कनेक्शन था ऐसे में महज़ 10 मिनट के भीतर ही विक्रांत के पास उसका नया आईडी कार्ड बनकर आ गया और फिर इसी कार्ड को लेकर वो रोहनिगी के घर में घुस गया जैसे ही उसने डोर पर नॉक किया तो वहाँ और मौजूद आर्थर रोड के एक पुलिस वाले ने दरवाजा खोल दिया विक्रांत ने तुरंत ही उसे अपना आई कार्ड दिखाया और फुल कॉन्फिडेंस में उसके घर में दाखिल हो गया विक्रांत अब तक पुलिस डिपार्टमेंट का काफी मशहूर डिटेक्टिव बन चुका था ऐसे में ये लोग तुरंत ही उसे पहचान गए यहाँ तक कि पुलिस वाले विक्रांत को देखकर काफी खुश हुए ये लोग विक्रांत के साथ काम करने का मौका पाकर काफी गर्व का अनुभव कर रहे थे वहां पर मौजूद एक पुलिस वाले ने तुरंत ही विक्रांत को सारे केस के बारे में समझा दिया पुलिस को शक था कि जेल से भागा वोहन नेगी अपने घर पर जरूर किसी न किसी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा इसीलिए यहाँ पर पुलिस ने उसकी फैमिली को हाई अलर्ट पर कर रखा था यहाँ पर कुल चार पुलिस वाले मौजूद थे जिसमें से दो को अभी तुरंत किसी काम के सिलसिले में वापस पुलिस स्टेशन जाना था ऐसे में विक्रांत को सल्यूट किया और फिर यहाँ से फौरन निकल गए बाकी के दोनों पुलिस वाले विक्रांत को लेकर घर के मालिक यानी की रोहन नेगी के, के सौतेले बाप से मिलाने के लिए गए रोहन नेगी के सौतेले बाप का नाम वीरेंद्र तलवार था उनका फर्नीचर का बहुत बड़ा बिजनेस था और काफी पुराना बिजनेस था ये लोग पुश्तानी अमीर थे वीरेंद्र तलवार भी इस वक्त काफी सदमे में थे उन्होंने विक्रांत को बैठने का इशारा किया और फिर वहां मौजूद एक नौकर को चाय लाने के लिए कहा अभी विक्रांत उनके साथ बात शुरू करने ही जा रहा था कि अचानक से उसे दूसरे कमरे से व्हीलचेयर के चलने की आवाज सुनाई पड़ी इस व्हीलचेयर को एक नौकर धकेलता हुआ ला रहा था और उस पर एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई थी विक्रांत ने तुरंत अनुमान लगाया कि ये औरत शायद रोहन नेगी की, की माँ है व्हील चेयर पर बैठी हुई वो औरत लगातार विक्रांत और उसके बगल में बैठे वीरेंद्र तलवार को घूरे जा रही थी लेकिन ना तो उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन था और ना ही जुबान पर कोई लफ्स सरिये मीनाक्षी नेगी हैं। की है पुलिस वाले ने विक्रांत के कान में आकर बुदबुदाया दरअसल मीनाक्षी नेगी अपने समय की काफी मशहूर टीवी एक्ट्रेस रह चुकी है वो कई सारे सीरियल में काम करने के साथ ही बहुत सारे एड फिल्म में भी नजर आ चुकी है उनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री तक है कुछ हिंदी फिल्मों में भी वो काम कर चुकी है मीनाक्षी नेगी ने दो शादी की हैं। उनकी पहली शादी से रोहन नेगी का जन्म हुआ था और उनके पहले पति का सरनेम नेगी था। बाद में मिनाक्षी ने बिजनेसमैन वीरेंद्र तलवार से शादी की लेकिन उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला दूसरी शादी से भी उनके बच्चे हुए वीरेंद्र की भी पहले शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी था लेकिन बाद में जब वो मीनाक्षी से मिले तो उन दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी भी कर ली वीरेंद्र के बेटे का नाम आर्यन तलवार है वो रोहन नेगी से मात्र एक साल छोटा है। वो भी अपने अपना सिर झुकाकर मीनाक्षी तलवार को नमस्ते करने की भी कोशिश की लेकिन मानव वो विक्रांत को देख कर भी अनदेखा कर रही थी वो विक्रांत के नमस्ते का जवाब दिए बगैर उसे घूरते हुए यहाँ से चली गई विक्रांत को उनका व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा वीरदर तलवार से शादी करने के बाद मीनाक्षी की जिंदगी बहुत अच्छे चल रही थी वो अपनी दूसरी शादी से बहुत खुश थी उस वक्त उनका करियर भी अच्छा चल रहा था लेकिन बाद में जब रोहन नेगी को टीना गांधी के मर्डर केस में जेल जाना पड़ा तब उन्हें गहरा सदमा लगा मीनाक्षी और उनके पति वीरेंद्र ने मिलकर पानी की तरह पैसा बहाया ताकि रोहन को जेल से बचाया जा सके लेकिन आखिर में रोहन के ऊपर लगाया गया कत्ल का इल्जाम सही साबित हुआ और उसे उम्र भर जेल में रहने की सजा सुनाई गई फिर किसी तरह से मीनाक्षी ने पैसे खर्च करके और केस लड़के रोहन की सजा को उम्र कैसे कम करवाकर 20 साल में बदलवाया उसके बाद फिर रोहन को सॉफ्ट रूल वाले जेल में पहुंचाने के लिए भी उन्होंने बहुत खर्चा किया ताकि जेल में रहते उनके बेटे को कारण मीनाक्षी की तबीयत खराब होती चली गई धीरे धीरे वो मानसिक रोगी हो गई और वो अब किसी को पहचान भी नहीं पाती है हालांकि बातें वो सबकी सुनती है और समझती भी है लेकिन किसी को ना तो वो पहचान पाती है और ना ही वो अब किसी से बात करती हैं। इस वक्त वीरेंद्र ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करके उन्हें रोहन के जेल से भागने की खबर मीनाक्षी से छुपाकर रखने के लिए कहा है मीनाक्षी पिछले कई सालों से अपने बेटे के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रही है ऐसे में अगर उन्हें ये पता लगेगा कि रोहन जेल से भाग गया है तो हो सकता है की उन्हें बड़ा सदमा लगे और उनकी जान भी चली जाए इस वजह से वीरेंद्र ने उनसे ये सब बातें छुपा रखी हुई है इस वक्त मीनाक्षी खुद के शरीर का भी ध्यान नहीं रख पा रही थी इसलिए केयर टेकर हमेशा उसके साथ रहती थी वो मीनाक्षी के व्हीलचेयर को धकेलते हुए उसके बेडरूम में लेकर जा चुकी थी सही बात है इंसान का शरीर ही सब कुछ होता है अगर शरीर साथ नहीं देता तो फिर इंसान किसी काम का नहीं है एक पुलिस वाले ने दूसरे से बात करते हुए कहा यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मीनाक्षी नेगी है मैंने इसकी बहुत सारी फिल्में देखी है कितनी सुंदर थी ये और अब देखो हे भगवान दूसरे पुलिस वाले ने कहा विक्रांत वहां बैठा इन लोगों की बातें सुन रहा था तभी अचानक से उसका ध्यान एक इम्पोर्टेंट क्लू पर गया एक मिनट